और जब उनसे बातें करते हैं उनको सुनते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इंस्पिरेशन मिलता है कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें करने की जो है हम सभी को प्रेरणा मिलता है तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ माननीय बैजनाथ चौधरी थारू जी विशेष प्रदेश सरकार के भौतिक पूर्वधार विकास मंत्रालय प्रदेश

बुटवल नेपाल से है और विशेष हमारी यहाँ ग्लोबल सबमिट जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें एज ए चीफ गेस्ट के रूप में वो आए हुए हैं और यहाँ पर तीन दिन से ग्लोबल सबमिट का जो आध्यात्मिक शांति एकता सम्मेलन हो रहा है उसमें वो उन्होंने शिरकत की है और उनसे हम लोग बातें करेंगे तो सम्मानीय बैजनाथ चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है

धन्यवाद <laughs> और आपका ये रेडियो मौजूद को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी शुक्रिया कैसे हैं आप सर बहुत अच्छे हैं और मैं चाहूँगा कि आप जैसे नेपाल से आए हैं और वहाँ पर भी एज ए मंत्री आप हैं मिनिस्टर हैं वहाँ के तो मैं चाहूँगा कि यहाँ एक मंत्री के रूप में जब भारत आते हैं और ख़ास आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं तो तीन दिन हो गया है और शुरुआत में जब आप यहाँ आने वाले थे उस समय की आपकी विचारधारा

और आपका विचारधारा में क्या डिफरेंस क्या चीज़ें आप बदलाव पा रहे हैं आ, बहुत से डिफरेंस हमको मिला आ, हमने ये नहीं सोचा था कि इतना अच्छा। बड़ी व्यवस्था जो है यहाँ होगी कि एक साथ जो है पच्चीसों यात्रियों को

एक ही बार खाना खिलाना एक ही बार सुताना घुमाना <laughs> और वो लोग को एक एक ही हाल में डायमंड हॉल हा। में जो है जिसका एकोमोडेशन पच्चीस हजार का जो हॉल है आ, तो ये सब होगा ऐसा होगा हमने कल्पना नहीं की थी <laughs> लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा जी जी की विगत तिरासी वर्ष के दौरान में

जो ओम शांति अथवा कहना पड़ा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जी, जी जी कि आज तिरासी वर्ष के अंतराल में एक से चालीस देश में अपना फंक्शन कर रहा है अपना एक्टिविटी कर रहा है और नौ हज़ार से बेसी जो है अपना सेंटर अभी तक कायम किया हुआ है और लाखों लाख जनता को अपना जो फिलोसफी है खास करके

आत्मा और परमात्मा से मिलानी वाली बात हुँ, हुँ, आ, ये फिलोसफी के माध्यम से और एक कहना पड़ा आध्यात्मिकता के माध्यम से जो सस्टेनेबल पीस बनाने के लिए जो ये काम कर रही है हुँ, हुँ, और जो सफलता तो

थोड़े ही दिन में जो सफलता मिली है तिरासी बरस कोई ज़्यादा दिन नहीं होता है आ, हा, हा, क्योंकि हम लोग और भी धार मतलब आध्यात्मिक संस्था को हम लोग देखे हैं हुँ, हुँ, कि जिसका जो है कई सौ बरस कई सौ बरस के बाद भी वो जो है विश्वव्यापी नहीं हुए हैं तिरासी बरस के अंदर में यूनों में जो है एक गैर सरकारी संस्था के हिसाब से सम्मिलित होना और शांति पदक प्राप्त करना लाखों लाख अनुयायी बना लेना

और लाखों के दिल में जो है बास कर लेना ये बहुत बड़ी महत्व की बात है तो आने के बाद जो हमको हॉस्पिटलिटी जो मिली है यहाँ के ऑर्गेनाइजरों के तरफ से जी जी, जी। आ, और इतने सारे लोग को जो है सिर्फ मुझको नहीं मैं मंत्री हूँ मुझको मिला ऐसे बात मैं नहीं कर रहा हूँ जितने यहाँ आते हैं

सबको, सबको सेम। उतना ही जो है हॉस्पिटलिटी मिलती है <laughs> हाँ कोई नाराज होकर के अथवा तो दुखी होकर के यहाँ से लौटना नहीं पड़ता है तो ये जो है सिर्फ मैनेजमेंट की बात नहीं है ये भावना की बात है और जो है यहाँ जितने वर्कर हैं जो सेवा के भाव से जो लगे हैं बिना पैसे का जो सर्विस दे रहे हैं वास्तव में वो लोग जो सर्विस दे रहे हैं तो सिर्फ सर्विस दे रहे हैं कहकर के नहीं भीतरी तह दिल से

कि मैंने जो काम कर रहा हूं इससे जिसके लिए मैं कर रहा हूं उसको फलिफाफ हो उसको अच्छा हो भला हो आ, कोई कमी ना रहे इस सोच करके करने पर होता क्या है कि वो जो वाइब्रेशन है ना वो पॉजिटिव वाइब्रेशन प्राप्त करने सेवा प्राप्त करने वाला को भी मिलता है तो इससे जो है उसको संतुष्टि मिलती है तो ये सब जो है वास्तव में यहाँ आने के बाद हमने देखा

कि यहाँ किसी को आराना खटाना नहीं पड़ता है सब आपने अपने अपनी ड्यूटी में खटे हैं आज जिसका जो जो ड्यूटी मिला है वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी जो है यहाँ बढ़िया एक व्यवस्था होने जा रही है जी। अब हम तो देख रहे हैं कि इतना ऐसे आए, एकमेडेशन एक ही साथ पच्चीसों को अथवा दसों को एक ही बार जो है भंडारा चलाना

बड़े बड़े विकसित मुल्कों में भी ये टेक्नोलॉजी अलग प्रयोग नहीं किए हैं। अब यहाँ जो है जैसे अब ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का जो है इस्तेमाल किया गया है आ, और जो है सारा चीज रोटी मशीन से पकती है बर्तने मशीन से धोई जाती है हुँ। हुँ। आ,

और जो है नीचे का फर्श मशीन से सफ़ा की जाती है एक घंटे के अंदर अंदर हजारों आदमी को खाना पकाना ये कोई मामूली बात नहीं है वो भी हाइजीनिक ढंग से ये वो लटर पटर वाले बात नहीं है कि आज आप पका के खिला दें भाई जो होगा होगा ऐसा बात नहीं है आज इतने दिन हो गए किसी का पेट दर्द नहीं हुआ कोई बुखार नहीं पड़ा है किसी को कोई नुकसानी नहीं हुई शारीरिक रूप से तो ये बहुत बड़ी बात है ना तो ये खाली जो है मतलब

ये कोई एक प्राइवेट संस्था ये नहीं कर सकती है ये सेवा भाव वाला ही संस्था कर सकती है ये पैसे के लिए अगर जो होने वाला संस्था रहता तो भी इतना बड़ा काम नहीं काम कर नहीं करना हाँ। बहुत अच्छी बात आपने नोट किया है मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इस बात पर सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने सोच को यहाँ देख रहे हैं कि ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी से यहां की स्वच्छता यहाँ का बनाने का

खाना बनाने का जो तरीका है खाना खिलाने का जो तरीका है सारी हॉस्पिटलिटी की जो आप बात कर रहे हैं सभी को सही ढंग से और जिसको जैसा चाहिए वैसे मिल जाता है तो ये चीज़ें एक यूनिकनेस है यहाँ का और बहुत कम समय में इन्होंने ये सारी चीज़ें पाई हैं

तो इसके पीछे कहीं कही ना कहीं जो है ईश्वर की और भावनाओं की बात है जो आपने हमें बताया तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे अब कॉन्फ्रेंस की बात पर हम लोग आते हैं ग्लोबल सबमी दो हज़ार में जो आध्यात्मिक शांति और एकता का जो ये विशेष प्रोग्राम हो रहा है इनको देखने के बाद इस प्रोग्राम को दो दिन आपने अटेंड किया और दो दिन का प्रोग्राम चलेगा तो

इस दो दिन के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर जिन्होंने भी बताया हो जो भी आपने सुना हो उसके बारे में आपका अनुभव सुनाइए अब जितने गेस्ट आए थे लगभग सबको हमने सुना और सबका एक ही बात है कि वास्तव में सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से शांति नहीं मिलती शांति मिलने के लिए मन के अंदर की शांति होनी चाहिए हुँ हुँ। जो

विकास के माध्यम से सिर्फ प्राप्त नहीं होती आप लाखों रुपया का पलंग खरीद सकते हैं बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद तो खरीद नहीं सकते तो उसके लिए तो मन के अंदर का शांति होना चाहिए तब आपको नींद लगेगी तो हम भौतिक सुविधाएं तो सरकार के माध्यम से अथवा प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से तमाम सारे सुविधाएँ ले सकते हैं

गाड़ी खरीद सकते हैं एयर कंडीशन, बंगला खरीद सकते हैं सारा चीज़ खरीद सकते हैं जितना उपभोग के सामग्रियाँ हैं सब अगर जो पैसा है अपने पास तो सब चीज़ ले सकते हैं लेकिन भीतर की शांति तो पैसे से नहीं मिलती इसका उदाहरण क्या है इसका उदाहरण क्या है जी जी।

कि बड़े बड़े विकसित देशों में जहाँ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर जो कहा जाए तो 50,000 डॉलर से ऊपर वाले भी देश में हम लोग देखते हैं कि वहाँ मानसिक बीमारी है डिप्रेशन का बीमारी वाले बहुत सारे लोग हैं और आत्महत्या के रेट भी वहाँ भी हैं ज्यादा हाँ है, तो उतना 50,000 से बेसी पर कैपिटा इनकम है पचास डॉलर पर कैपिटा इनकम वाला देश का जनता भी तो डिप्रेशन में है

तो ये भौतिक सुख सुविधा ही सारा चीज बना देगी ऐसी बात नहीं है ये बात नहीं आ, है। तो इसलिए जो है आत्मिक शांति भीतर का शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता को जोड़ना जरूरी है कि जिसके चलते कि उसको जो है एक कहीं न कहीं कहीं न कहीं जो है कनेक्शन मिल जाए और उस कनेक्शन के चलते उसको जो है भीतर की शांति आ जाए

इस काम में जो है अब ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो जिस प्रकार की फिलोसफी बनाया है और जिस तरह से जो है ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है अब इससे बहुत लोगों को आ, मतलब आनी बानी में सुधार जैसे बुरा ये बुरा चीज़ है इसको नहीं करना चाहिए नहीं। नहीं। वैसे कानून के माध्यम से भी नहीं करना चाहिए तो हम लोग करा सकते हैं नहीं। नहीं। लेकिन देखिए

कानून तो बना है ना अभी भी कि ड्रग्स नहीं खाना चाहिए कानून तो है लेकिन फिर भी लोग तो ड्रग्स तो खा रहे हैं बाल विवाह नहीं होना चाहिए ये कानून तो है, है। लेकिन फिर भी ए, हो, रहा हो रहा है और रेप नहीं होना चाहिए कोई भी महिलाओं के ऊपर रेप नहीं होना चाहिए रेप का बहुत बड़ा सजाया भी है धोखा भी हर देश ने उसको फिर भी रेप तो हो रही है तो ये बुरी चीज जो है आध्यात्मिकता

वजह से जो सेल्फ कंट्रोल हो जाता है हम्म हम्म वो कानून नहीं कर पाती कहने का ये है, कि जो है वो व्यक्ति जानते हुए भी उसके, हो रहा है। हो रहा अगर उसके अंदर वो हाँ. हाँ. तो क्षमता आ जाए तो की वो बुराई से बचे रहे बस बस बस बहुत बुरा ये बुरा चीज है इसको हमको करना नहीं है तो वो वो खुद कंट्रोल हो जाएगा उसके लिए ना पुलिस चाहिए ना प्रशासन चाहिए ना कानून चाहिए अदालत चाहिए

लेकिन उसी को कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन में लाने के लिए कितने पुलिस खटे हुए हैं कितने इजलास जो है जज जज लोग इजलास चला रहे हैं वो किन लोग उसी में धंधा कमा रहे हैं लेकिन अगर जो आध, आध्यात्मिकता

जोड़ करके हुँ, हुँ, अगर जो ये बुरा चीज है इसको नहीं करना चाहिए तो न वकील वहां काम पाएगा न न्यायाधीश को वहां काम मिलेगी न पुलिस को काम मिलेगी हुँ, हुँ, तो, हुँ, तो ये, ये बुरा खर्च होते हैं कानून बनाने में कानून इम्प्लीमेंटेशन करने में तो वो सारा चीज तो जो है आध्यात्मिक हिसाब से भी तो हम कर सकते हैं ये ये शिक्षा मुझे मिली है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने

ये सारे संसार में अगर जो इस ये फैल जाए आ, अभी तो एक से चालीस देश में है कुछ ही लोग पता है, है। सात अरब के आबादी है पूरे संसार में सात अरब से कुछ ज़्यादा अभी तो हमको लगता है कि अब अरबों में अब पहुंच रही होगी ये इसका फिलोसफी लेकिन अभी बहुत सारे जनता में इसका फिलोसफी पहुंचाना है तो वो करना चाहिए तो हम यही सोचे हैं कि जैसे

जितने भी देश हैं और कितने देश में तो जो है वहाँ के संविधान कानून के वजह से भी जो है ये ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय इंट्री नहीं पा रही है लेकिन वैसा करना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो फिलोसफी है ये विशेष धर्म के लिए नहीं है विशेष जाति के लिए नहीं है विशेष कोई भाषा के लिए नहीं है

ये तो संसार में जितने पैदा हुए हैं मनुष्य जितने <laughs> पैदा हुए हैं सब आत्मा हैं और उस सारे आत्मा को परमात्मा से जो, जोड़ने के लिए जो है लेकिन समझ। कंस्सलि, आ, कंस्सलि, समझ उसको मतलब बताने के लिए बता। कि आप जुड़े हो भाई आ, परमात्मा से जुड़े हो ये बात बताने के लिए किसी देश का कानून और संविधान नहीं रोकना चाहिए और इसको जो है

पूरे जितने संसार में जितने देश हैं जितने जनता हैं सब जगह इसको जाने में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए जैसे हमको लगता है क्योंकि यह सर्व धर्म के लिए है सबके लिए है

जी अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बातें सुनकर उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें जो ज्ञान की बातें बांटी जा रही हैं उससे हर मानव का कल्याण समाया हुआ है चाहे वो छोटा हो बड़ा हो या कोई भी राष्ट्र हो कोई भी देश हो सबका कल्याण के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है जिसमें सर्वहित सर्वकल्याण समाया हुआ है बहुत ही अच्छी भावना आपने बताया हमें आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये भावना सुनकर बहुत गदगद और खुशी फील

रहा होगा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं एक बहुत ही एक खूबसूरत गीत की तरफ उसके बाद फिर मिलते हैं मंत्री जी से आप सुनाए हैं रीड मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ हॉनरेबल सम्मानित बैजनाथ चौधरी मंत्री साहब हैं जो नेपाल में अपनी विशेष सेवा देते हैं और काफ़ी अलग इनका जो है काम है बिज़ी रहते हैं शेड्यूल इनका टाइट रहता है सुबह से शाम तक और हर टाइम इनको जो है

आ, हर चीज़ का जो है सलूशन निकालने के लिए या समाधान करने के लिए उपस्थित रहना पड़ता है फिर भी अभी समय निकालकर हमारे पास चार दिन के लिए आए हुए हैं तो ये उनका सौभाग्य ही समझूंगा मैं कि ऐसे बिजी होते हुए भी उनको ये जो अनुभूति करने का एक सौभाग्य मिला है नमर परमात्मा की ही कुछ आ, होगा उनके ब्लैसिंग्स प्राप्त करने के लिए उनको यह सुअवसर प्राप्त हुआ है चार दिन का

तो मैं चाहूँगा सर आप जैसे कि यहाँ पर ग्लोबल सबमिट में जो अनुभूति कर रहे हैं उससे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिला और एक विश्व कल्याण की जो भावना है वो आपने अपने शब्दों में बयां किया है तो अब मैं चाहूँगा कि यहाँ से जो चीज़ें आप चार दिन में सीखेंगे समझेंगे उसको लेकर नेपाल में अपने जगह जाएँगे तो वहाँ पर इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह अपने लिए क्या करेंगे

हाँ अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि <laughs> अपने लिए समय कैसे निकालेंगे हाँ। और जो है जो सीखे हैं जिसको कंटिन्यूटी कैसे देंगे हु तो अब डेली का डेली तो सेंटर नहीं जा सकता हु। डेली का डेली अब उतने टाइम तो मेरे पास नहीं होगा हु। जब तक मैं मंत्री हूँ हु। लेकिन फिर भी हफ्ते में पंद्रह दिन में महीने दिन में

नजीक के सेंटर में जाकर के रिचार्ज होना जी आ, ये अच्छा रहेगा ये तो कर सकते हैं और ये बिल्कुल कर सकते हैं और इसके साथ आ, में आप घर बैठे जो है मतलब हमारे घर के टेलीविजन भी आता है पीस ऑफ माइंड आता है शांति का टेलीविजन भी आता है तो अगर जो समय मिला है तो वहां कभी कभी देख लेते हैं खैर

अपने लिए समय मैनेज करना होगा हमको किसी भी तरह से आ, अब रेगुलर नहीं हो पाए तो भी मतलब वीकली पार्सियल पार्सियल टाइम निकालना ही होगा वीकली करेंगे अथवा पंद्रह दिन में करेंगे मंथली करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ इसमें करना होगा अब जहां तक रही बात कि हमने जो

यहाँ जो पाया और इसका जो अच्छा चीज है इसको औरों के पास कैसे पहुंचाया जाए ये भी हाँ है। है, है, तो इसके लिए खैर अब सेंटर है वहाँ तमाम सेवा कर्मी सब हैं उसी सेंटर के

जो है काम के लिए जुड़े हुए अपना जी, जी, समर्पित लिए कर हैं अपना जिंदगी न्यौछावर करने के लिए समर्पित समर्पित वाले भी बहुत लोग हैं तो हम लोग जब गवर्नमेंट में हैं तो स्वाभाविक ग्रुप से गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटियाँ सब दे सकते हैं हम लोग कि जैसे जहां सेंटर नहीं है वहाँ नया सेंटर बनाया जाए नहीं। नहीं। जहां सेंटर है उसको भौतिक पूर्वाधार और सड़क से जोड़ा जाए बिजली से जोड़ा जाए खाने पानी मतलब ये ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर से जोड़ दिया जाए अगर जो वहाँ अगर जो बाढ़

आती है नदी कटान का समस्या है तो उसको नियंत्रण कर दिया जाए सरकार की तरफ से मतलब अब सरकार अगर जो चाहे तो कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन वहाँ कर सकते हैं हम लोग कुछ न कुछ उसमें जो है कंट्रीब्यूशन हमारा प्रोविशियल गवर्नमेंट की तरफ से दे सकते हैं

हम लोग इसको दो तरह से सहयोग कर सकते हैं एक तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट में पॉलिसी बना करके अनुदान सहयोग करके जी आ, और कानून व्यवस्था बना करके भी हम लोग सरकार की तरफ से सहयोग दे सकते हैं अब दूसरी बात है कि

व्यक्तिगत तरफ से जैसे अपने लिए हाँ। समय निकालना साथी भाई को जो है मोटिवेशन करना कि ये अच्छी चीज है भाई इसमें लगे रहो भाई इसे तुम्हारा जो है आनी बानी व्यवहार में बदलाव आएगा तो वो दोनों तरफ से एक तो सरकार में जब तक है तब तक तो सरकार की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन हो सकती है और

के रूप से भी अब साथी संगाति जितने हैं और वो लोगों से जो है कहा जा सकता है कि ये अच्छा चीज़ है और इसका पॉजिटिव के बारे में इसका जो है जो सकारात्मक चीज़ है इसको प्रचार कर सकते हैं तो इस तरह से जो है हम लोग सहयोग कर सकते हैं और अंतिम में मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि हमारे देश में ट्वेंटी ट्वेंटी में नेपाल भ्रमण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और ये ट्वें

Uh, 2019 वाला जो अभी जो चल रहा है चल रहा है 2019 हज़ार uh, इसमें हम लोग लुमिनी भ्रमण वर्ष मनाया मनाए हैं जैसे लुमिनी भ्रमण वर्ष कहने का मतलब

बौद्ध के जन्मदिन अच्छा बुद्ध पूर्णिमा के दिन से हम लोग शुरुआत किए राष्ट्रपति ने उसको उद्घाटन किया और उसी दिन दूसरा बुद्ध पूर्णिमा के दिन उसको अंत करेंगे नहीं, नहीं, नहीं। और साथ ही साथ जो है अब ये 2020 में होने जा रहा है जो नेपाल भ्रमण वर्ष है तो उसमें

हम सारे हिंदुस्तानियों को अथवा इंडिया भारत भारतवासियों को मैं निमंत्रण भी देना चाहता हूं अपने देश के तरफ से <laughs> कि भाई हमारे देश में भी आइए वहाँ भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक की हैं भ्रमण कीजिए नेपाल को जानिए बूझिए वैसे तो हमारा संबंध भारत नेपाल का सदियों से है कई हज़ार वर्ष से जो है जब नेपाल नहीं था जब इंडिया नहीं था जब यहाँ जो है तक्षशिला था

मगध था वैशाली था <laughs> आ, आ, जो ह, हम लोग के तरफ जो है कपिल जैसा देश था जी, तो उस समय से तो हम लोग का संबंध है हजारों वर्ष हजार, हजार से ढाई हजार तीन हजार वर्ष का तो लिखित इतिहास है उससे पहले से भी तो संबंध है, है तो ये रोटी बेटी का ये भारत और नेपाल का रोटी बेटी का भी संबंध है तो इस संबंध को प्रगाड़ करने के लिए जो हमने ट्वेंटी में तुण्�

जो नेपाल भ्रमण वर्ष मनाए मनाने के लिए हम लोग जो संकल्प लिए हैं उसमें हम सारे इंडिया वासियों को सबको मैं निमंत्रण भी देना चाहता हूँ आपके ये मधुबन रेडियो के माध्यम से क्या बात है आ, क्या बात है

चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा सुनकर और आपने जो संकल्प किया है जो विचार दिया है उसमें आप सरकारी तौर पे भी जहाँ पर सेंटर्स ने वहाँ पर सेंटर्स बनाने की कोशिश आपकी रहेगी और पर्सनल खुद की तरफ से भी आप स्व इच्छा से भी इन चीज़ों को करने की पूरी अभी जो है कोशिश करेंगे तो हमें अच्छा लग रहा है कि भाई जहां पर

इस चीज़ को नहीं जान रहे लोग क्यों वहाँ पर कभी कभी क्या होता है लोग रहते हैं और वहाँ उनको जाने आने में दिक्कतें होती हैं अगर उनके पास में कोई सेंटर खुल जाता है तो रेगुलर वो मेडिटेशन करेगा उसकी आत्मा उन्नति होगी और उसमें शेयरिंग आपको मिलेगा क्योंकि आपने उसमें इनिशिएटिव लिया तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है और मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे सभी आ, लिसनर्स को एक गीत जो आपको फिल्मी गीत या पुराने हिंदी गीत अच्छे लगते हैं कोई एक

भाव बताइए या फिर गाने का एक लाइन बताइए कल ही हमने सुना है सप्तम शिवम सुंदरम जी जी बहुत हमको अच्छा लगे खैर उसका सर, सारे अंतरा मंत्रा हमको तो आता नहीं है। लेकिन सुनने में बहुत मजा आया है कलिका हा, हाँ हाँ रेखा महाजन आ, ने गाया था आ, जी, नासिक जी, जी जी, जी, जी, जी, जी, जी। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जाते जाते ये गीत हम सुनेंगे और एक बार फिर से सम्मानित

बैजनाथ चौधरी साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया हमारे साथ इस रेडियो मुलाकात में आकर अपनी भावनाओं को अपना प्यार को जताने के लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपका रेडियो मधुबन को मैं अपने तरफ से सारे नेपालियों के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ओम शांति का अभिवादन के साथ अपना

दो शब्द ही बंद करता हूँ जी शुक्रिया बहुत सारी दुआएं आपको और इसी के साथ चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और फिर से एक बार सम्मानित मंत्री जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ करते हुए उनका जो गीत है जो पसंदीदा वैसे बहुत सारे गीत हैं लेकिन अभी उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम का नाम लिया है तो ये गीत उनके लिए डेडिकेट करते हैं जाते जाते हैं। और आपसे चाहते हैं इजाज़त नमस्कार सलाम नमस्ते खमा गनीसा